योरणयन ईश्वर को अपना रक्षक मानना चाहिए पर तो ईश्वर से मिल रहा है ये कैसे गया। तरफ हो गया प्रश्न है वर्तमान में क्या कर रहा है ज़िंदा तो हमारी भांति चलाता रहे कुछ नहीं डाल सकता एक इंजीनियर एक इंजन रहता है वो। उसका इंजन बिना पायु के चलती है क्या का काम तो नहीं, है। नहीं नहीं वर्तमान की बात है कि उसको अपना रक्षक बनाओ रक्षक माने ऐसे नहीं हुआ करते हैं ऐसा हमारा जीवन है अन्य है एक दूसरे का प्रति कर माता पिता नहीं हो तो संतान नहीं होगा को हर समय वो ही कर सकता है शरीर सर्वथा निष्क्रिय हो जाएगा वो लेकिन वो लेकिन से तो कैसे जाएंगे नहीं के आत्मा हो जाती है। कुछ नहीं करती यदि बंद हो जाती है तो निकलना घुसने का प्रश्न ही होता है बिना चेष्टा से चाहिए जैसे प्रकाश है ना प्रकाश किसी चीज पर अगर पड़ेगा तब तो वो दिखेगा किसी युक्ति के यहाँ जाना चाहेगा क्या वर्तमान वर्तमान में उसकी जो बुद्धि काम कर रही है वो किसी में करती उसकी बुद्धि कि मैं इसका बेटा बन जाऊ तो उसके बुद्धि के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है।, पता है कि मैं इसी के यहाँ जाऊ कोई जन्म नहीं हो सकता है तो फिर अब कैसे होगा नहीं कर तो हम जितनी भी चेष्टाएं सारे उसको हर समय करना होता है वर्तमान में ये काम जो जीवन होता है मनुष्य जीवन होता है बना हुआ है दूसरे पत्ते से कोई लेना देना नहीं होता है जो जीवन है ना वृक्षों का ये जाएंगे जितना जीना होगा और किसी की कोई अपेक्षा नहीं है से जीता है उसको दूसरे पत्ते की ऐसा नहीं, नहीं होता है व्यवस्था दिखती है अपने को नहीं हो सकता होना है ना जो अगला निर्माण होता है यानी दो संबंध जब किए जाते हैं तो उन संबंधों के दिमाग में रहना चाहिए किया जाता है संतान होती नहीं है कैसे अंडा होगा मुर्गा कैसे नहीं होगा अंडा ये दो चीज नहीं है क्या है वही मुर्गा बनता है मुर्गे से दूसरा अंडा मुर्गा बनता है नहीं जो तोले बन रहा है अंडा ही मुर्गा बन रहा है मुर्गा से जो बना पूरा यानी एक ही विकसित होकर दूसरा बनता है ना जैसे एक बीज है है है बनता बीज बीज ही यानी और वृक्ष दोनों एक ही चीज है तो इसका बनेगा ऐसा ही एक बीज बीज वृक्ष बनता है ऐसी एक अंडा मुर्गी से दूसरा अंडा मुर्गी बनती है मान पहले यह देखिए अंडे से मुर्गा नहीं बना हुआ है प्रश्न वहां किया हुआ है अंडा मत है उसे उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो दोनों एक ही चीज है एक ही अंडा पूरा विकसित हो जाएगा तो वो कहां तक जाएगा मुर्गी तक जाएगा बनेगा ना फिर तो वो भी तो अपने आप में पूरा ही है तो एक अंडा मुर्गी से दूसरा अंडा से मुर्गी और मुर्गी से अंडा ये प्रक्रिया नहीं है बना हुआ है दूसरे जीव भी बने हुए हैं दोनों एक ही साथ बने एक तरफ पड़ी रहेगी अब उसकी जनसा दूसरा तैयार करेंगे अलग अलग ही होगी अब साइकिल का ये ढांचा देखकर के उसी से भी नींव डाली जाती है, है कि इतनी तक विकसित होगा वो उससे आगे जाता ही नहीं हो निर्माण होता है बीज जो होता है हर समय उसको जितना विकसित होना है और ये देखिए मुर्गी अंडा ही पूरा विकास जो होता है वो मुर्गी तक होता है, ना तो अंडा मुर्गी पहले देखिए एक ही चीज है तो मुर्गा अंडा और मुर्गी ये दोनों एक एक ही बढ़ के दोनों बनेंगे ना अलग से नहीं बनते है ना जो हो गई व्यक्ति हो गया अब इससे दूसरा तैयार होगा वो दोनों भी ऐसे ही होगा पूरा आज जो बढ़ करके जब मुर्गी तक जाता है उस अवस्था के बाद फिर अब दूसरा बनता है हाँ मुर्गी फिर जो अंडा बनेगा ना वो केवल अंडा नहीं होता है ना मुर्गी से जो अंडा बन रहा है वो केवल अंडा नहीं होता है नहीं होता है, हाँ। यही तो है वो बुद्धि का वो कर दिया लिया है हाँ यही तो नहीं है वो दोनों चीजें हैं होगी विकास मुर्गी, मुर्गी, हो मुर्गी, तो मुर्गी जो है अविकसित में है तो अविकसित से विकसित होगा ना इससे अब क्या निकलेगा पहले अंडा होगा तो <laughs> जो तैयार हो रहा है वो पहले चला प्रक्रिया कहां से चली? अंडे से चली है ना तो ये देखिए ना दो नहीं है पहले इस बुद्धि को निकाल दो दो नहीं है इसमें प्रक्रिया ढूंढ लो कि कौन पहले है अंडे को उसको तो छोड़ दो अंडा मुर्गी हुआ ही नहीं वो तो उदाहरण अपना नहीं बना उसका उदाहरण बनाना होगा पहले अंडा मुर्गी नहीं होता है अंडा मुर्गी एक ही होता है तो से मुर्गी नहीं बनता है वो अंडा ही मुर्गी बनता है वो अंडा ही मुर्गी हाँ। लेकिन उसे बड़ी मुर्गी की आवश्यकता रहती है ना, <laughs> नहीं यही तो मैं बता रहा हूँ <laughs> वही विकसित हो रहा है ना अलग नहीं है प्रक्रिया चलो यहाँ तक तो पहले इतना मान लो ना <laughs> की जो मुर्गी हो रही है उसका शुरुआत अंडा रूप से है और मुर्गा दोनों एक एक है। उसमें आरंभ जो है वो अंडा प्रक्रिया अवस्था से है तो अब इसमें आई कि ये अंडा अंडा कैसे बन गया क्योंकि अंडा तो देखा जाता है मुर्गी के बाद की स्थिति है तो अब इसका समाधान अवयव होते हैं और नए अवय जुड़ते हैं उसमें। उससे वो अनिर्मित प्रक्रिया है, जो बीज की है या अंडे की है। इसको बनाते समय जो निर्माता होता है उसके दिमाग में होता है कि कहां तक जाना इसको पहले जो बात आई होता है ना उसके दिमाग में पहले होता है बुद्धि में होता है अंडा को समय उसके समय में था कि इसकी बुद्धि में है तो बुद्धि में रहने के कारण अब वो ऐसे ही आधार वहां डालेगा कि उसके दिमाग में नहीं होता कि वो मुर्गी क्या होती है तो अंडा अंडा नहीं होता होता है है है इसका का का का का या मुर्गी का या मुर्गी वृक्ष का किसी का। उसके पर सारा होता है। और उसी उसी के कारण कुछ कर रहा है ना उसी उसने ऐसी बना दी स्थिति हुआ हो गया उसमें रचना यही थे पहले और थोड़ी बारी अवस्था बीज होती है या अंडा होता है तो होगा कि पहले ये बीज बना या अंडा बना निर्माता के लिए एक बौद्धिक वस्तु की अपेक्षा होती है ये होना है है। इसको। लिए कोई दूसरा जानकार चाहिए। वो वो वो संबंध बनाता है। जो जो युवक युवक थे थे, ना, निकलते समय लेकिन उनकी जो रचना होगी, होगी, भी शुरू वहीं से हुई इसी प्रक्रिया से हाँ तो आरंभ इसी से होगा नहीं तो उस शरीर से दूसरा शरीर वैसा नहीं बन पाएगा फिर वो बड़ा भी छोटे से ही हुआ है वो एक बड़ा नहीं हुआ बनता है वो शरीर से नहीं बनता है वो मिट्टी पानी से बनता है इससे। है इससे उसके लिए पर पहले ईश्वर बनाएगा वो पहली रचना जब वो कर रहा है ना उसके बुद्धिपूर्वक जितने भी खोल जाता है ये मिट्टी में भी तो मांस बढ़ते होगी ना।, ना वो वही से शुरू होगी क्योंकि कोई भी निर्माण होता है कम से कम अवयवों से होता है पूरे अवयव एक साथ यदि जोड़े जाएं, तो उसमें समय क्रम नहीं हो गया फिर। मान लो अगर युवा बना भी दिया उसने तो युवा में भी वो सारी व्यवस्था पहले शुरू वैसे ही करना पड़ेगा उसको एक ही नहीं हो सकते थे फिर तो घुस जाते हैं दूसरे में तो कोई वस्तु तो एक दूसरे बनने के लिए एक दूसरे को रोकना जरूरी है तो दो एक जगह है तीसरे को बीच में घुसना है तो इनको हटाना पड़ेगा बाद फिर इसको डालेगा तो अब एक ही काल में दोनों नहीं हो सकता नहीं है वो तो अलग अलग क्रमों के कारण क्या होता है अलग अलग समय उसमें चाहिए। समय सीमा चाहिए। ये तो उसी क्रम से अब वो क्रम बनेगी तो नहीं होगा ठीक है तो कोई विरोध नहीं आता है ईश्वर के साथ कोई विरोध नहीं है वो उतना तापमान कौन काम नहीं हो सकता है ये पकड़ना होता है बस वाला जो अब आधार होगा वो चेतन होगा और इतना सारे अभियोगों की पहचान नहीं होता है जैसे स्त्री इस शरीर को पुरुष शरीर चाहिए पुरुष को स्त्री तब होती है शिष्य में विद्या नहीं होती है पर तो जिज्ञासा होती है तो गुरु का, का गुरुत्व तो जो है बिना शिष्य के नहीं सफल होगा और शिष्य का शिष्यत्व तो गुरु के बिना नहीं होगा इन दोनों को एक में नहीं रखा यानी हमारे में सारा हो जाए दूसरे के पास क्यों जाएंगे जितनी सारी व्यवस्थाएं हो रही है सब ईश्वर के कारण हो गए तो बार में दोनों अर्थ ले सकते हैं, यानी एक रक्षा करता है किसी दुर्बलों की कोई काम जो अधिक कर देता है ना उसको सूर कहते हैं तो उसने जैसे किसी व्यक्ति को भगा देते हैं यहाँ